भागवत कथा भगवान की पत्नियों के अलग अलग महलों में में दिव्य सामग्रियां भरी हुई थी। दिन के बराबर जगत में कहीं भी और कोई भी सामग्री नहीं है फिर अधिक को तो बात ही क्या है उन महलों में रहकर मति गति के परे की लीला करने वाले अविनाशी भगवान श्री कृष्ण अपने आत्मानंद में मग्न रहते हुए लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा उन पत्नियों के साथ ठीक वैसे ही विहार करते थे जैसे कोई साधारण मनुष्य घर गृहस्थी में रहकर गृहस्थ धर्म के अनुसार आचरण करता हो परीक्षित ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को और उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते उन्हें रमारमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था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 तब वे स्वयं आगे जाकर आदरपूर्वक उन्हें लिवा लाती श्रेष्ठ आसन पर बैठाती उत्तम सामग्रियों से पूजा करती चरण कमल पखारती पान लगाकर खिलाती पांव दबाकर थकावट दूर करती पंखा झलती इत्र फुलेल चंदन आदि लगाती फूलों के हार पहनाती केस संवारती सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने ही हाथों भगवान की सेवा करती हैं